अध्याय छांदोग्योपन खंड वाक्य अपेक्षा मन की श्रेष्ठता वाचो भूज यहा वै दें वमल वको दौ वक्षाओ मुभव मनोनती यदा मन सा मनती मंत्र न थीथाधी कर्माणी कुरे ये कुेसेक्षेथेक्षत इमं च लोकमुम चेक्षेथेक्ष मनोष आत्मा मनोषि लोको मनोष ब्रह्मा मन उपाश्वे मन ही वाणी से उत्कृष्ट है जिस प्रकार दो आंवले दो बेर अथवा दो बहेड़े मुट्ठी में आ जाते हैं उसी प्रकार वाक और नाम का मन में अंतर्भाव हो जाता है यह पुरुष जिस समय मन से विचार करता है कि मंत्रों का पाठ करूं, तभी पाठ करता है जिस समय सोचता है काम करूं, तभी काम करता है जब विचारता है पुत्र और पशुओं की इच्छा करूं तभी उनकी इच्छा करता है और जब ऐसा संकल्प करता है कि श्लोक और परलोक की कामना करूं तभी उनकी कामना करता है मन ही आत्मा है मन ही लोक है और मन ही ब्रह्म है तो मन की उपासना करो मनो मनस्यन विशिष्ट मंतकरणम वाचो भूज तद्धि मनस्यन व्यापार वाजम वक्त्य प्रेरय तेन वानती भवति भूयोथा वै लोक द्वे वामल के फले द्वे व्को बदरफले दव वक्षौ विभतकफले मुति मुष्टिस्ते फले व्यापनोति मुष्टौ हि ते अंतर्भवतः एवं वाचम च नाम चमलकादी वनोन भवती मन मनन शक्ति विशिष्ट अंतकरण वाणी से उत्कृष्ट है वह मनन व्यापार युक्त मन ही वाणी को वक्तव्य विषय में प्रेरित करता है अतः वाक मन के अंतर्गत है और जो जिसके अंतर्गत होता है उसकी अपेक्षा वह व्यापक होने के कारण बड़ा होता है लोक में जिस प्रकार दो आंवलों दो केलों बेरों अथवा दो अक्षों बहेड़े के फलों की को मुट्ठी अनुभव करती है उन फलों को मुट्ठी व्याप्त कर लेती है अर्थात वे मुट्ठी के अंतर्गत हो जाते हैं उसी प्रकार इन आंवले आदि के समान वाणी और नाम इन दोनों को मन अनुभव करता है स यदा पुरुषो यस्े मनसातक मन मन विवक्षाबु कथम मंत्रन धीजोच्चार्येय कृत्वा कृत्थाधी तथा कर्माणि कर्मा कुरीएति चिकित्साबुद्धि कृवाथ कुत्र पशु कृत्वा तत्पूतयाुष्ठाने नाथेक्षते पुत्रादीनातीमच लोकमुम चोपाने क्षेति तत्पूपयानुष्ठने नाथेक्षते वह यह पुरुष जब जिस समय मन अंतःकरण से मनस्यन कुछ कहने की इच्छा करता है मनसन का अर्थ है विवक्षा बुद्धि कुछ कहने की इच्छा या विचार किस प्रकार यह बताते हैं मैं मंत्रों का पाठ उच्चारण करूं इस प्रकार बोलने की इच्छा करके वह पाठ करता है मैं कर्म करूं ऐसे चिकित्सा बुद्धि करके कर्म करता है तथा मैं पुत्र और पशुओं की इच्छा करूं इस प्रकार उनकी प्राप्ति की इच्छा करके उनकी प्राप्ति के उपाय का अनुष्ठान कर उनकी इच्छा करता है अर्थात उन पुत्रादि को प्राप्त कर लेता है इसी प्रकार मैं इस लोक और परलोक को उपाय द्वारा प्राप्त करना चाहूं, ऐसे संकल्प पूर्वक उनकी प्राप्ति के उपाय द्वारा उन्हें चाहता अर्थ प्राप्त कर लेता है मनो हात्मकर्तृत्व भोक्तृत्व चती मनसि नान्यथेति मनो हात्च्य मनोहि ही सत्येव हि मनसि लोको तत्प्त उपायनुष्ठान चेती मनो ही लोको यस्मा तस्मा मनो ब्रह्म यत एवं तस्मान मन उपास स्वेती मन ही आत्मा है क्योंकि मन के रहने पर ही आत्मा का कर्तृत्व तो भोक्तृत्व सिद्ध होता है अन्यथा नहीं इसी से मन ही आत्मा है ऐसा कहा जाता है मन ही लोक है क्योंकि मन के रहने पर ही लोक और उसकी प्राप्ति के उपाय का अनुष्ठान होता है इस प्रकार क्योंकि मन ही लोक है इसलिए मन ही ब्रह्म है क्योंकि ऐसा है इसलिए मन की उपासना करो स यो मनो ब्रह्मेपास्तेयावन्मसो तत्रास्य यथा कामचारो भवति यो मनो ब्रह्मे त्युपास्तेस्ती भगवो मनसो भूय यति मनसो वूयोस्ती तन्में भगवान ब्रवृत्ति वह जो कि मन की यह ब्रह्म है इस प्रकार उपासना करता है उसके जहाँ तक मन की गति है वहाँ तक स्वेक्षा गति हो जाती है जो कि मन की यह ब्रह्म है ऐसी उपासना करता है नारद भगवान क्या मन से भी बढ़कर कोई है सनत कुमार मन से बढ़कर भी है ही नारद भगवान मेरे प्रति उसी का वर्णन करें स यो मन इत्यादि समानम स यो मन इत्यादि मंत्र का अर्थ पूर्वत है इति छांदोग्य उपनिषदि सप्तमाध्याय तृतीय भाष्यम संपूर्णम